अनिल जी बंसल हैं जो पूर्व चेयरमैन नगर परिषद टोहाना और व्यापार मंडल के भी चेयरमैन रहे हैं टोहाना के ही तो आइए उनसे बात करते हैं उनकी सेवा कार्य के बारे में और उनके बारे में जानते हैं आप सभी की तरफ से अनिल जी बंसल का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार जी मैं अनिल बंसल श्री अमीलाल जी बंसल टोहाना निवासी अग्रवाल कॉम्युनिटी से हूँ मैं 90 से 98 एट तक टोहाना व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहते हुए हमने सबसे अच्छी जो वो किया कि हमने टोहाना व्यापार मंडल के अंदर एक मिलावट विरोधी अभियान कमेटी बनाई थी जो कि समय समय पर हर दुकानदार के जाके चेकिंग करती थी कि कोई भी दुकानदार मिलावटी सामान ना बेच पाए अगर कोई दुकानदार हमें इस किस्म का मिलता भी था तो हम उसका मिलावटी सामान बाहर फिकवा करके समाज की तरफ से उसको दंडित करते थे समाज की तरफ से ऐसा दंड लगाते थे कोई गौशाला का डंड होगा या आर्थिक तौर जैसे उसको शर्मंदगी महसूस होती थी तो इसकी वजह से टोहाना तो के अंदर मिलावटी सामान का काफ़ी हद तक मतलब नहीं बिकता था और लोगों में ये भावना भी थी कि मेरा व्यापार मंडल हमारी चेकिंग करेगा तो भी हमारी इसमें इंसल्ट होगी इसलिए एक तो हमारी व्यापार मंडल टोहाना के अध्यक्ष रहते हुए मेरी ये उपलब्धि रही है कि टोहाना के अंदर मिलावटी सामान पिछले मेरे समय में टोहाना के अंदर कोई भी सैंपल जो भी फूड स्वास्थ्य विभाग ने लिया वो कभी रिजेक्ट नहीं हुआ फेल नहीं हुआ क्योंकि व्यापार मंडल जो था वो इसके लिए खूब सक्रिय था व्यापार मंडल के सक्रिय होने की वजह से हम दावे के साथ कहते थे कि हमारे शहर के अंदर कोई मिलावटी सामान नहीं मिलेगा व्यापार मंडल कोई भी अधिकारी अगर व्यापार मंडल किसी व्यापारी को नाजायज तंग करता था व्यापार मंडल की टीम हर समय उस व्यापारी के साथ थी लेकिन अगर व्यापारी कोई गलत करता था तो तोहाना व्यापार मंडल उसकी कोई इमदाद नहीं करता था लेकिन कुछ अधिकारी जानबूझकर व्यापारियों को परेशान करते थे उन अधिकारियों को भी हमने काफ़ी हद तक मतलब उनको बताने का प्रयास किया कि आप किसी भी आदमी किसी भी व्यापारी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते अगर आप करोगे तो आपको भी व्यापार मंडल टोहाना किसी भी तरह वक्सेगा नहीं जहाँ तक मेरा निजी का तो सवाल है तो मेरा टोहाना दो बार मैं टोहाना से पार्षद रहा दो हजार से लेकर दो हजार पाँच तक मैं नगर परिषद टोहाना का चेयरमैन रहा मेरे चेयरमैन रहते हुए जैसे भी नगर परिषद के अंदर सरकार की तरफ से कोई ग्रांट आती थी जो ठेकेदारों को हम सड़कें बनाने के लिए नालियाँ बनाने के लिए काम देते थे तो उस समय ये जो कमीशन पर था थी तो हाना नगर परिषद के अंदर बिल्कुल नामात्र थी अगर कोई भी ठेकेदार कोई गलत काम करता तो उसका उसको और जाना भुगतना पड़ता था कि कोई भी अधिकारी या हमारा पार्षद इस किस्म का नहीं था कि वो किसी भी ठेकेदार से कमीशन ले कमीशन के बल पर वो गलत काम करे और पैसा पूरा ना लगा सके तो मेरी अपनी उपलब्धियाँ यही रही हैं टाइम अनिल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने काम किया आपने समय पर 2000 से 2005 तक आपने बहुत ही अच्छा काम किया और अपने समय पे आपने देखा कि कोई भी व्यापारी को कोई ऐसा गलत व्यवहार ना करे और गलत चीज़ें बाजार में बेचे नहीं ये भी आपने ध्यान किया तो आई आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है मेरे परिवार में हम तीन भाई हैं मैं उस परिवार में सबसे छोटा हूँ एक मेरी सिस्टर हमारे तीनों भाइयों से इसहार के अंदर मैरिड है और मेरे जो बड़े भाई हैं वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं टोहाना के अंदर ही मैं और मेरा बीच वाला जो भाई था हम होलसेल का काम करते थे जैसे चीनी घी गुड़ शक्कर कंचारी तेल घी का हमारा व्यापार हमेशा से ही मतलब अच्छा रहा है व्यापार को तरीके से व्यापार में जो व्यवहार होता है व्यापारी का उसके तरीके से हमने काम किया है हम अपने व्यापार करते हुए हर अधिकारी को चैलेंज करते थे कि हमारी दुकान पे 24 घंटे जब मर्जी आकर आप चेक कर सकते हैं हमें कोई सुविधा नहीं है <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि परिवार में सबसे ज़्यादा जो है आपका प्यार कहें या, याद उनको हमेशा सबसे पहले उनकी याद आती हो ऐसे कौन मेरी पाँच साल की एक पोती है सनाया बंसल आज के टाइम में मुझे मतलब ना उससे मेरे दस मिनट भी मैं दुकान पे आता हूँ तो मेरे को कई बार उसका चेहरा भी घूमता है उसके आगे लेकिन घर जाने के बाद तो मतलब दो जो मेरी पोती है वो मेरे साथ ही चार पाँच घंटे सोती मेरे साथ ही है और हज मुझे सबसे ज्यादा लगाव है उसी से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमारे जीवन में काफी चीज़ें आती हैं उतार चढ़ाव आता है सुख और दुख आता है तो सबसे ज़्यादा संघर्षमय जो समय रहा वो कब रहा और क्यों रहा उन्नीस का समय था मैं उसमें समय मैट्रिक में ही था तो हम अपने परिवार से हमारे ताऊजी से अलग अलग हुए तो उस समय हमारी आर्थिक हालात बहुत काफ़ी नाजुक थी उस आर्थिक परेशानी रहती थी व्यापार ठीक नहीं था कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन समय बीतता गया ऐसा ऐसा मेहनत के बल पर हमने वो समय भी बड़ी आसानी से निकाल दिया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हम अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और उनके प्रति हमारा सम्मान रहता है तो आपके जीवन में कौन ऐसे आदर्श व्यक्ति है जिनको आप हमेशा सम्मान करना चाहते मेरे सबसे बड़े भाई राकेश जी बंसल उसी को मैं अपना आदर्श मानता हूं और उसके लिए जो मतलब आज मैं उसको मतलब अपने बड़े भाई को अपने भगवान रूप ही मानता हूं और उसका सम्मान करता तो हूँ उसके अंदर जो गुण है ना जी आज के व्यक्ति में होना बड़ा मुश्किल चीज़ है वो कोई भी काम हमारे परिवार पर कोई भी दुविधा आती है कोई भी आती है तो वो अपने ऊपर ले हमें पता भी नहीं लगने देता वो आप ही वो, वो सब कुछ सहन कर लेता है इसलिए वो मेरे आदर्श ही रहे हैं। हाँ को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में अनिल बंसल जी से बातें हो रही है और बहुत ही अच्छा बात उन्होंने बताया की अपने जीवन में काफी उतार चढ़ा उन्होंने देखे लेकिन फिर भी समय के अंतराल में काफी चीजें जो है बदलाव हुए और वो आगे बढ़ते रहे तो आइए अब वर्तमान समय को देखते हुए जो समय चल रहा है लोगों की जो काफ़ी चीज़ें जो है इंस्टेंटली बदला होता है उन सभी चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है आज मतलब ऐसी स्थिति है जी व्यापार की जो व्यापार अब मेरे अपनी लाइफ में सबसे दुविधा में अब चल रहा है सरकार से केंद्र सरकार ने जो जी नोटबंदी लागू की है उससे सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ है वो व्यापारी हुआ है जीएसटी है जीएसटी से इतनी दुविधाएँ व्यापारी को कि व्यापार नहीं कर पा रहा मुझे व्यापार के लिहाज से सबसे कष्टदायी समय जो लगता है वो अभी जो समय चल रहा है वही लगता है वैसे पहले भी बहुत सारे टैक्सेस वगैरह थे अभी तो जीएसटी तो सब टैक्सेस को ख़त्म करके एक टैक्स लाने की कोशिश कर रहे तो ये अच्छी बात बताया जाता तो फिर इसमें दुविधा क्यों है? बात अच्छी है टैक्स देने से कोई विरोध नहीं है लेकिन इसके अंदर खामियाँ बहुत हैं खामियाँ इतनी है व्यापारी उसको मतलब बहुत ऐसे ऐसे व्यापारी आपको 70 परसेंट व्यापारी ऐसे मिलेंगे जो मैट्रिक से उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से भी कम है वो ये काम कर नहीं पा रहे उनको कुछ ज़्यादा वो नहीं पता उसके बारे में कुछ ज़्यादा सिस्टम का नहीं पता सिस्टम में वो शामिल नहीं हो पा रहे इसलिए दुविधा है व्यापार उनका काफ़ी हद तक मतलब ये भी व्यापार नहीं चल रहा इस कारण मतलब व्यापार के लिहाज सब से सबसे अगर कष्टदयी समय है तो वो अभी का रजिस्ट्री लगने के बाद का समय है आने वाले भविष्य में शायद ये अच्छा हो जाए लेकिन आज के टाइम में अगर जो को सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो व्यापारी भर गया अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रैक्टिकल जो अनुभव आपके पास है उसके बारे में आपने बताया कि वर्तमान समय में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं और जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम को समझने में व्यापारियों को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सिस्टम समझ लेने से चीज़ें आसान हो सकती ये भी आपने कहा बहुत ही अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो मधुबन के द्वारा आपको बहुत सारे युवा साथी सुन रहे हैं और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनके साथ हैं उनके लिए मतलब जो भी हमारे इस देश को सुन रहे हैं तो उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से उनको नमस्कार जी अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे सभी युवा साथियों के लिए काफ़ी शुभकामनाएं आपने दी और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जाते जाते मैं कहूँगा एक मैसेज के तौर पर एक संदेश के तौर पर सभी रेडियो मधुबन को इस वक्त जो सुन रहे हैं उनके लिए आप मेरी सभी श्रोताओं से ये कि खान पान अच्छा रखें व्यायाम करें शरीर के शरीर सबसे ज़रूरी है कोई भी मतलब गलत शराब अंडा मिर्च से आदमी बचे ध्रूम से बचें यही मेरी युवा पीढ़ी को संदेश है कि नशे से खास तौर पे बचें अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि सभी साथियों को जो भी इस वक्त हमारे युवा साथी सुन रहे हैं उन सभी को आपने एक मैसेज के तौर पे बताया कि नशे से दूर रहें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं यही आपने कहा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सुना रहे हैं रेडियो मधु वन नाइनटी साथियों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधु के साथ आप सुनाए है रेडियो मधु वन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहते रहो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 मेरा खुदा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 मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है